श्री जगदम्बा ये नम श्रीमद देवी भागवत आठवां स्कंध श्रिष्ट के आरंभ में स्वयंभु मनु के द्वारा देवी की स्तुति जन्मेजय ने कहा विप्र से आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश में उत्पन्न हुए राजाओं की अमृतमयी कथा कही और मैं सुन चुका अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूं संपूर्ण मलवंतरों में जहां जहाँ जिस जिस स्थान पर जिस जिस कर्म से तथा जिस बीज मंत्र के द्वारा देवी की सद्य फलदायनी पूजा होती है इन सब प्रसंगों को सुनाइए जिससे मैं कल्याण का भागी बन सकूँ साथ ही देवी के विराट रूप का भी यथार्थ वर्णन करने की कृपा कीजिए व्याज जी कहते हैं राजन सुनो अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है प्राचीन काल की बात है ऐसे ही प्रसंग को लेकर नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था उस समय योगाचार्यों के प्रवर्तक भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया था वही मैं सुनाता हूँ एक समय की बात है ब्रह्मा जी के पुत्र श्रीमान नारद जी भूमंडल पर विचरते हुए भगवान नारायण के आश्रम पर पहुंचे उन्होंने योगात्मा नारायण से प्रश्न किया नारद जी ने कहा देवेश्वर आप पुराण पुरुषोत्तम संपूर्ण देवताओं के व्यवस्थापक जगत को धारण करने वाले सर्वज्ञानी तथा अशेष सदगुणों से संपन्न है भगवान इस जगत का जो आद्य तत्व है उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए यह जगत किससे उत्पन्न हुआ है कौन इसकी रक्षा करते हैं किसके द्वारा इसका संहार होता है कैसे समय में कर्मों के फल उदय होते हैं किस ज्ञान के प्रभाव से इस मोहमयी माया को दूर किया जा सकता है तथा अंधकार पूर्ण जगत में सूर्योदय की भांति किस तरह ध्यान पूजन से हृदय में प्रकाश प्रकट हो सकता है प्रभु आप इन संपूर्ण प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने की कृपा कीजिए जिसके फलस्वरूप प्राणी इस अत्यंत अंधकारमय जगत को सुगमतापूर्वक पार कर सके व्यास जी कहते हैं राजन भगवान नारायण योगीश्वर मुनियों के सिरमौर तथा सनातन पुरुष हैं देवर्षि नारद के इस प्रकार पूछने पर उन्होंने कहना आरंभ किया भगवान नारायण बोले देवर्षि नारद तुम अब जगत के उत्तम तत्व को सुनो जगत में एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा है इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ देवता गंधर्व तथा अन्य विद्वानों का भी यही कथन है वे ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करती हैं क्योंकि त्रिगुणात्मिका होने से संपूर्ण कार्य का भार उन्हीं पर निर्भर है अब मैं देवी के उस रूप का वर्णन करता हूँ जिसे सिद्ध पुरुष भी पूछते हैं तथा जो स्मरण करने वाले के समस्त विघ्नों को दूर करके उन्हें काम एवं मोक्ष तक देने में समर्थ हैं ब्रह्मा जी के पुत्र स्वायंभू आदि मनु कहे जाते हैं इन प्रतापी मनु की भार्य का नाम शत्रुपा है इन श्रीमान मनु को संपूर्ण मनमंत्रों का प्रवर्तक माना गया है एक समय ये स्वयंभु मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्तिपूर्वक पधारे तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा बेटा तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए तात् इन्हें के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है परम आदरणीय सर्व समर्थ स्वयंभु मनु से जब ब्रह्मा जी यो कहा तब वे तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए देवी देवताओं की अधिष्ठात्री आद्या माया सर्वशक्तिमयी एवं सर्वकारण कारिणी कहलाती हैं स्वयंभु ने बड़ी सावधानी के साथ उनकी स्तुति आरंभ की